कमर में देख रहे कि नहीं देख रहे हैं। देख रहे कि सुन रहे पदव्याम आक्रम में प्रपदि और उसके बाद कि दो मुलियों को उठाया महाराज दाहिनी बाएं को तो डाला उधर और दाई को उठाया प्रगृहय चुबुकी ये इसको चुबुक पकड़ लिया ठुड्डी पकड़ ली और जंगुलत ताल पानी ना और वो उछाला महाराज और एक चुनुक बन गई उछाला एकदम सीधी शादी हो गई महाराज जब सुंदरी बन गई सर्वांग सुंदरी बन गई सर्वांग सुंदरी बन गई ठाकुर ने क्या कहा इस चरित्र से अरे दुनिया वालों तुम्हारे कुबर निकला है तुम परवाह मत करो आ जाओ सुंदर तो हम बना लेंगे काम का कुर क्रोध का कुबर लोभ का कुबर मध का कुबर मान का कुबर मत्सर का कुबर ममता का कुबर तू अपने पीठ पर लादे हुए हो चिंता मत करो मेरे बन जाओ सारे कुबर को मैं निकाल दूंगा और तुम्हें सुंदर बना दूंगा ठाकुर कहते हैं टेहे बन के तुम आ जाओ सीधा मैं कर दूंगा तू मगर ये सोचो कि हम भक्त बन ठाकुर की शरणागति स्वीकार करेंगे जिंदगी में कभी नहीं कर पाऊंगा मेरी बात सुनना ध्यान से ये आपके बड़े काम की चीज है तुम सोचो कि हम कुछ बन के ठाकुर के बनेंगे तुम कुछ बन नहीं सकते जिंदगी में बिगड़ते चले जाओगे तुम तो जैसे हो वैसे ठाकुर की चरमसरण में चले जाओ आज चले जाओ अभी चले जाओ ये मैं आपको वह शब्द कह रहा हूं जो मेरे हृदय में चुभा हुआ शब्द मुझसे किसी ने कहीं कहा था अब मुझे आज भी और मेरा कल्याण हुआ उन शब्दों से इसलिए मैं इसको बहुत कहता हूं दोहरा भी कहता हूं आज चले जाओ अभी चले जाओ इसी समय चले जाओ ठाकुर के चंदिशरण ये मत सोचो कि हम बन करके कुछ काम करो ठाकुर के बन जाओ बनना होता रहेगा आप क्या बनोगे ठाकुर के बनो ठाकुर आपको बना देगा आप ठाकुर के बन ठाकुर के, के बन जाओ कुबरी को भाग्यवान बना करके आगे चले धनुष को उठाकर के तोड़ दिया रक्षक मना कर रहे थे फिर भी माने नहीं उठा के तोड़ के तोड़ दिया आगे चले खुब या पेड़ मिला रास्ता रोक लिया हाथी में तो भगवान ने कहा हर नहीं तो मार डालू ऐसे कहा गया नोचे सकुंदरम्य नया नियम साधनम भगया मात डालू ब तेरे को उसने महाराज कुछ प्रत्युतर दिया और आया करने के लिए तो सजा हमारे पास हाथी है इधवर ने सोचा हमारे पास हाथी है ठाकुर ने उसके सूर में लिपट के ओ महाराज लंगी लगाई लंगी लगा करके हाथी को ईद जाए मारा और उसको उसका दाग दिया उखाड़ और उखाड़ करके उसी से लगे करने युद्ध हाथी को भी समाप्त कर दिया कुमरिया पीड़ का उद्वार कर दिया और बोले आपको यह बड़ा भाग्यवान था इसलिए कि दोनों दांतों को उखाड़ कर दिया उसके और एक को ले लिया भगवान जी ने और एक को ले लिया कृष्ण जी और ने और वहां शोभा बढ़ गई गजदंत बड़ा भा अब अखाड़े में पहुंचे तो वहां पर पहलवान लोग थे प्रत्येक अंग मेरी नन्ही-नन्ही उंगलियां टूट जाएंगी मुचक जाएंगी और नहीं नहीं मैं जानता हूं तुमको तुम कौन हाथी को मारने वाला कोमल बच्चा थोड़ी होगा और महाराज उनको तो बज्र दिख रही थी कल मैंने बताया था याद यार कल यभी नहीं दो राम रामजी उनको तो बज्र दिख रही थी भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हो जाए महाराज चारूढ़ से ठाकुर भीड़े मुष्टिक से बलराम जी भी और ठाकुर ने महाराज लगाई नंगी खींचा दस्ती मार दिया बहन चारों खाना चित दाव है सर हाँ, हाँ? फीस की दस्ती मार दिया घुस के बहे और चारों खाना चित हो गया महाराज के उसका उद्धार हो गया अब मुस्तिक महाराज वो कुश्ती रिल रहा था वो मुस्तिक युद्ध कर रहा था बॉक्सिंग जिसको बोलते हैं ये रेस्लर था और वो बॉक्सर था नहीं? ये दोनों युद्ध करने लगे महाराज और बलराम जी ने ये यहां लिखा है बना ऐसा न समझना मैं अपनी मर्जी कह रहा हूं यहां लिखा यहां शब्द के आधार पर कह रहा हूं समय भाव से सब व्यक्त नहीं कर रहा हूं राम जी उससे मुस्टिम युद्ध हुआ उससे ये कुश्ती हुई और दोनों का उद्धार किया और लोगों को और भी उसके साथी के सबका उद्धार कर और सीधे पहुंचे मामा मामा मैं आ गया मामा मामा मैं आ गया मामा मैं आ गया और महाराज मामा आ गया ऐसा करते हुए और अपने मामा के पास पहुंचे मामा पाए ला हमने और मामा के पास जब पहुंचे महाराज अब महाराज जब मामा के पास पहुंचे तो मामा के झोका को पकड़ा महाराज और खींचा बड़े जोर से अरे मेरा बाल मेरी माँ का भी बाल तुमने इसी तरह पकड़ा था मेरी मां का भी बाल तुमने इसी तरह पकड़ा था और जब से हमने सुना है तब से हमें चैन नहीं है मेरे मेरे माँ के हत्यारे तूने पकड़ के मारना चाहा तो मैं तुझे हत्यारा ही मानता हूँ मेरी मेरी माँ तो जीवित रह गई क्योंकि मुझे उत्पन्न करना था तू मेरे माँ का हत्यारा है तूने मेरी माँ की हत्या करनी चाहिए झोटा पकड़ के महाराज खींच लिया बाींच करके प्रग्रह कैसे चला किरे वहीं पर उसका उद्धार कर दिया वो शिंदा इसके बाद श्री वसुदेव जी महाराज के पास जाकर के श्री देव की महाराणी के पास जाकर के उनको बंधन से मुक्त कराते हैं और उनसे कहते हैं माता पिता हम बड़े अभागे हैं कि हम आपकी कोई सेवा न कर सके हमारे कारण आपको इतनी जेल यातना सहनी पड़ी कष्ट सहना पड़ा हुँ? और उनका पहले तो पुत्र का प्रेम ही न जगह फिर धीरे धीरे मां मा मां पिताजी पिताजी बार बार जब कहा तब फिर उनका पुत्र का प्रेम जगा शिव ग्रसेन जी महाराज को कहा नाना जी आप राजा बने तो कहें कृष्ण अब हमारी इच्छा है कि तुम राजा बन जाओ हम बुद्धे हैं भजन करेंगे कि नाना जी हम जदुवंशी हैं हमको तो ऐसे भी जलवंशी बिन्नो हैं लेकिन भगवान कृष्ण के कहने की शैली है, है तो कहे हम जदुवंशी हैं हमको श्राप है इसलिए राजा तो आप ही बोला कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा हो माता महम तू ग्रसेनम यदूनाम अकरो और मारा स्वयं वेदर के उनकी वेद धारण करके उनकी सेवा में ठाकुर रहते हैं और इसके बाद बड़ा कर्म प्रसंग है यो ही सुन लो इसम कहूंगा तो रह जाऊंगा वहां पर इसके बाद महाराज नंद को उन्होंने विदा किया और समय होगा तो कल सुना दूंगा इसको दूसरे प्रसंग में चर्च कर और इसके बाद गर्ग जी महाराज आए भगवान का उपनयन संस्कार हुआ जब जो बवी संस्कार हुआ जब दंड लेकर ले के कमंडल लेकर के मृगचरण लेकर के मौंजी मेखला पहन करके ठाकुर भिक्षा पात्र लेकर के मां सामने गए तो ठाकुर रोड इोड ठाकुर रोड इन गए जब देव की आदि माता आई भिक्षा देने आए लिए तो फिर मैं तो अपनी मैया से विक्षा छुटाऊ मेरी मैया की यशोदा मेरी मैया यशोदा है मैं तो यशोदा से विक्षा बड़ी मुश्किल से ठाकुर को शांत किया ठाकुर का उपनयन संस्कार पूर्ण हुआ उज्जैन संस्कार के बाद ठाकुर पढ़ने के लिए चले गए उज्जैन में काशी के रहने वाले ब्राह्मण के संदीपनी संदीपनी के यहां ठाकुर ने अध्ययन किया ठाकुर ने संपूर्ण अध्ययन करने के बाद गुरुदक्षिणा के लिए प्रार्थना की उन्होंने कहा कि तुम्हारी माता की इच्छा है कि इनका बेटा मर गया समुद्र में डूब के उसको तुम तो परमात्मा ठाकुर समुद्र में गए पांचजन्य नाम का राक्षस था उसका उद्धार किया उसने कहा हमारे पास नहीं है तो ये युवक में पांचजन्य संघ वहां से लेकर के आगे यमराज के यहां गए यमराज के यहां बड़ा स्वागत हुआ ठाकुर का बड़ा सत्कार हुआ उमृत पुत्र दे दिया और महाराज जितने पापी थे वहां उस दिन अजीरों ने ठाकुर का दर्शन किया और सबके सब सीधे गोलोक में पहुंचे ठाकुर अध्ययन कर गया दक्षिणा देकर के पुत्र समर्पण करके प्रार्थना की महाराज और कोई आज्ञा कृष्ण ये तो तुम्हारी मां मा का दुराग्रह था तुम्हारी गुरु माता का दुराग्रह था इसलिए मैंने कह दिया कृष्ण हमें दक्षिणा नहीं चाहिए हमें तो दक्षिणा तुम्हारे आने के साथ साथ मिल गई कृष्ण तुम्हारे गुरुपद को सुशोभित करने का हमको अवसर मिला तुम मेरे शिष्य हो आने वाला युग आने वाला समाज आने वाली पीढ़ी चिल्ला चिल्ला कहेगी काशी का एक सदन निगामना था जिसका शिष्य कृष्ण बढ़की और हमको क्या है तुम साक्षात् परमात्मा मेरे शिष्य हो सको वत्स भगव्यां गुरु निष्क्रय को नुस्मद विधगुरो काम अवशिष्यति? ऐसा क्या करती वहां चलिए उसके बाद भगवान एक दिन बड़े उदास थे बहुत रोए थे ठाकुर मोटे मोटे आंसू ठाकुर के श्याम कपोलों पर बहकर के सूख गए थे उसी समय ठाकुर के दोस्त ठाकुर के मित्र ठाकुर के सखा ठाकुर के मंत्री ठाकुर के आत्मीय स्वजन श्री उद्धव जी महाराज पधारे उद्धव जी ने कहा कि स्वामी आजाद के मुखड़े पर उदासीनता क्यों है आजाद दुखी क्यों है मेरे आराध्य मुझे बता मैं प्राण देकर के भी इसका निवारण करूंगा स्वामी बताएं भगवान फपक पड़े उद्धव मुझे मेरा व्रज याद आ रहा है मुझे भैया याद आ रही है मुझे बाबा याद आ रहे हैं मुझे गोप याद आ रहे हैं मुझे गोपी याद आ रही है मुझे ललिता याद आ रही है मुझे विशाखा याद आ रही है मुझे यमुना याद आ रही है मुझे वर्षीवट याद आ रहा है उद्धव मुझे ज्ञान गुदड़ी याद आ रही है उद्धव मेरी प्राण मेरी आराध्या मेरी सर्वस्व मेरी सब कुछ मेरी प्रेरणा मेरी चेतना मेरी शक्ति मेरी राधा मुझको याद उद्धव तुम जाओगे वहां मेरा समाचार दोगे उनका समाचार लाओगे बोलो उद्धव तुम जाओगे उद्धव ने कहा स्वामी हम तो आपको चाहते हैं आपकी प्रसन्नता को चाहते हैं आप जो भी आज्ञा करोगे हम जरूर जाए गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्य पितोर्नो प्रीतिमा वह गोपीना मत वियोगाधि मत संदेशय उद्धव एक बात समझ के जाना बताओ स्वामी कि मेरी मां के द्वारा तो तुमको आदर मिलेगा मेरे गोपों के द्वारा तुमको सम्भाव मिलेगा लेकिन हो सकता है मेरी गोपांगनाओं के द्वारा तुमको गाड़ी भी सुनने को मिल जाए क्यों ये त्यक्त लोक धर्मांश उन्होंने लोक धर्म का परित्याग कर दिया है तो हो सकता है कि तो तो गाली सुनने को मिल जाए उद्धव उस गाली में कहीं मत आना, उनके हृदय को परखने का प्रयास करना उद्धव भगवान कृष्ण का संदेश भगवान कृष्ण की पत्रिका भगवान कृष्ण की भेंट लेकर के ब्रिज बंडल में पधारते हैं और आकर के नंदराय के दरवाजे पर रथ को खड़ा किया नंद जी महाराज के पास जाकर के उनके उनको प्रणाम किया अपना परिचय बताया बाबा ने ऐसा समझा जानु साक्षात कृष्ण आ गई बाबा बड़े दुखी रहती हैं जब से मथुरा से लौट के आए हैं बाबा कभी खा लिए कभी नहीं खाए बाबा रोती रहती हैं मैया कोसती रहती है बाबा मैया कहती है तुम कैसे बाप कैसे पिता हो जो अपने मुख से कहते हो कृष्ण वसुदेव का लड़का है मैं जिंदगी में कहीं मान नहीं सकती कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है ठगों ने तुमको ठग लिया लुटूरों ने तुमको लूट लिया कृष्ण तो मेरा है मेरा है मेरा था मेरा नहीं संदेश भेजा है श्री देव की तुम रानी बस देव की रही हम अहीर ब्रजवासी पठे देव मेरु लाड़ लड़े तो बारो वैसी हाँसी ये सुधा ने कभी नहीं समझा कि मेरा पुत्र नहीं है यशोदा ने कहा कैसे पिता हूं मर क्यों नहीं गए सूर्यदास जी के शब्द मर क्यों नहीं गए एक पिता दशरथ थे पुत्र के वियोग में मर गए एक तुम थे कि पहुंचा करके लोक आए जीतेगी उद्धव के आए मानु कृष्ण नंद पीत परिस वासुदेवधिया चयत मेरा कृष्ण आ गया है यशोदे मेरा कृष्ण आ गया देखो वैसे स्वरूप है वैसे ही सुंदर है वैसे ही वस्त्र पहनी है वैसा ही मुकुट धारण किए हुए हैं है? मेरा कृष्ण आ गया मेरे लाल कैसे पर पागल हो गए महाराज कृष्ण समझ के उनसे संवाद करने लगे गए ने समझाया बाबा ये उद्धव जी हैं हाँ क्या कहा भैया फिर उद्धव जी हैं हाँ बेटा ये तो उद्धव जी हैं मेरे ऐसे भागी कहा जो कृष्ण मेरे पास अब प्रकृति स्थ हुए चेतना लौटी तो कहते उद्धव मेरा कृष्ण कभी मुझको याद करता है बोलो मेरा कृष्ण कभी कहता है कि बाबा हमारे वृंदावन में रहती अबिस्मरत न कृष्ण न कृष्ण स्मरती न कदो भाग लेना है न मने हमको आसमान, अरे कृष्ण न स्मरती कृष्ण कभी हमको स्मरण करता है अथवा न कृष्ण हमारा कृष्ण हमारा कृष्ण कभी याद करता है आप अपिस्मरत न अस्मत न असमान अपिस्मरित न कृष्ण अपनी मां को कभी याद करता है ये रोज उसके लिए मक्ख विरोधी है रोज खेती मेरा नींद बनी जाए आज मेरा श्याम सुंदर आएगा साइन काल मक्खन जब कृष्ण नहीं आते तो वृषभार नंदिनी के दरबार में चला जाता है और मां सवेरे फिर प्रतीक्षा करती है प्रातः काल होगा तो मक्खन फिर बनाओ उद्धव तो आज का मक्खन रखा हुआ है आज का मक्खन तुम्हारी सेवा में रहेगा और यह प्रमाण है कि यशोदा शोधा के लिए रोज मक्खन रखती है कभी भजदिन आएगा यशोदा ने संदेश भेजा है देवकी से कह देना तुम्हारा कृष्ण मक्खन रोटी खाता है अपने कृष्ण के लिए मक्खन रोटी जरूर देना नहीं कृष्ण भूखा रह जाएगा तो मेरा प्राण तुमको श्राप दे देगा मेरा कृष्ण भूखा नहीं रहे मेरे कृष्ण को छीन लिया मेरे कृष्ण से तुम पुत्रवती बन गई तो मैं श्राप नहीं दे रही हूं लेकिन मेरा कृष्ण अगर भूखा रह गया तो मेरा प्राण तुमको दे अपनी मां को कभी याद करता है मित्रों को याद करता है मित्रों को याद करता है नंदबाबा कहते एक बात बताओ कभी कृष्ण आएगा अब्यायास्य गोविंद कभी फिर आएगा वो कभी इस ब्रजमंडल में कभी पधारेगा ऐसा कहते कहते बाबा भाव विम्बल हो गए माता किनारी बैठ करके स्नेह स्मृत पयोधरा वात्सल्य रश्मि धारा स्तरों से निकलती चली जा रही है आंखों से स्नेह रस की रश्मिधारा निकलती चली जा रही है और रूगट के नीचे वृद्धा चतुर्थावस्था संपन्ना माता रुदन कर रही है हिचकियां बन गई उद्धव तुम सो बज रहा इसको संभाल लू इसको कोई संभालने वाला नहीं इसको मैं ही संभालता हूं बुद्ध राम जी रात्रि व्यतीत हुई प्रातः काल हुआ गोपांगनाओं ने रस देखा कहीं मालूम पड़ता है अटूर आ गया अरे क्रूर तू अब क्यों आया है एक बार तू मेरे कृष्ण को ले गया अब क्या मेरी क्रिया करने के लिए आया है क्या करने के लिए उद्धव जी महाराज ब्रजांगनाओं के पास जाते हैं ब्रजांगनाओं के चरणों में प्रणाम करते हैं ब्रजांगनाओं ने बहुत कुछ कहा है महाराज मेरी वाणी का विषय इस समय नहीं है समय भी नहीं है, है? इतना कुछ कहा है कि उद्धव की सारी गठरी समाप्त हो गई उद्धव के मन में विशुद्ध अविरल निर्मल अपंकिल उज्ज्वल स्नेहिल प्रेम की धारा समुच्छलित हो और महीनों ब्रज की लताओं से निपटता हुआ रोता हुआ उद्धव वृंदावन में पड़ा। आ रहा हुआ उद्धव कहते हैं धन्य हे है गोपांगनाए उद्धव भी कहते कौन है अरे कृष्ण के दर्शन की लालसा है उद्धव कहते अथोद्धव निशम एवं कृष्ण दर्शन लालसा फिर तो कहते गोपी धन्य है मर के चरण की धूल की वंदना कर रहा हूं वंदे नंद व्रज स्त्री नाम पाद रेणु मर के पाद के रेणु की वंदना कर रहा हूं नंद बंदीनंद व्रजस्त्रीणाम पादु एक बार दो बार ही अभीक्ष सा बार बार वंदना कर रहा हूं या सांह हरिकथोजीतम पुनाति भुवनत्रय और हे ब्रह्मा मैं एक बार कर रहा हूं मुझको फिर मैं पैदा करो मुझे मुक्ति नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए मुक्ति मुझे तो जन्म चाहिए इस समय छत्री बना हुआ अगरी ब्राह्मण बना देना नहीं मैं ब्राह्मण नहीं बनना चाहता मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता मैं पशु नहीं बनना चाहता मैं पक्षी नहीं बनना चाहता मैं तो वृगमंडल का छोटा छोटा पौधा बनना चाहता बड़ा पेड़ नहीं बनना चाहता छोटा पौधा बनना चाहता क्यों ये ब्रेडसीमन दिनिया भगवान की वियोग की मस्ती में मैं जो कह रहा हूं समझ बूझ के कह रहा हूं इसका भाव ले, अर्थ लेना ये ब्रिडसीमन दिनिया जब भगवान के वियोग की मस्ती में इथला करके चलेगी और इनके पांव ठीक से पड़ेंगे नहीं क्योंकि होश में रहेगी नहीं हा? और इनकी इनके होश में न पड़े हुए पावों के द्वारा चरणों के द्वारा जो ब्रज की धूल उड़ेगी वो मेरे मस्तक पर पड़ जाएगी मैं कृतार्थ हो जाऊंग आशा बहो चरण रे मुझसा महम श्याम वृंदावने किमती गुलमलना क्या विशेषता है इन ब्रज सिमंत्रियों में जो विशेषता आज तक किसी में नहीं आई वो इनमें आई है क्या कि दुनिया ने भक्ति किया है तो अपने को बचा के किया है राजनीतिक अध्यात्म दुनिया में भक्ति किया है तो अपने को बचा के किया है हमको कोई बुरा न कहे दे हमको कोई बुरा न कहे दे मां को भी संभाला बाप को भी संभाला पति को भी संभाला पत्नी को भी संभाला बेटे को भी संभाला राज्य को भी संभाला गृहस्थी को भी संभाला सबको संभाल के किया है अस्त्यजम आर्य पतन चहित बेजुर्म पदवी पदवीन श्रुतिविर्म विज्ञान इन बृती के चरण की रेल प्राप्त करने के लिए से, हे ब्रह्मा मुझे गुलम बना दी लता बना दे। मैं ऐसा जन्म चाहता हूं और जब भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हुए तो रूती कलपती राधा आई आंसू बहाती हुई विशाखा आई उधर से चंद्रावली आई भवक फवक करती हुई इधर से मैया आई इधर से बाबा आई सबके सब इधर से सीरामा आए श्लोक आए सुबल आए मन सुखा आए सारी के सारे इकट्ठे हो गए उधर जा रहे हो मेरे कृष्ण को ये दे देना दे मेरे कृष्ण हम कृष्ण से संबंधित तोड़ना चाहते हैं, आए इसी मित्रता से तो छोड़ती क्यों तो नहीं कि क्यों दुष्टजस्त कथा था नहीं पाती गोपान्जनाओं इस सरिता में उद्धव का सारा ज्ञान समाप्त हो गया बह गया बहुत कुछ कहना था कुछ कह नहीं पाया क्षमा करेंगे ये प्रसंग तो बहुत बढ़िया है किसी और से कभी सुन लेना तो फिर उसके बाद गोपांगनाई अंतिम शब्द कहती है कि उद्धव उनकी चाल उनका उनकी ललित चाल उनका उदार हास उनका उनकी चितवन उनकी माधुरी बाणी इसने हमारे दिल को छीन लिया है हमारी बुद्धि को छीन लिया है हे उद्धव हम उसको ही भूलें भी तो कैसे भूलें गत्या ललित योदार हास लीलावलोकन ही माधव्या गिरा हृतझिया कथम तम विस्मरा महे फिर ये युद्ध से कहती कहती गोपांगनाओं के सामने त्रिभंग ललित होकर यमुना पुलिन पर हाथ में भंसी लेकर मयूर मुखटी कृष्ण सामने आ गया फिर कहती हे नाथ हे रमानाथ हे व्रजनाथार्थनाशन मग्न मुद्धर गोविंद गोकुलम गोकुलम ब्रजनारणवाते बचालो उद्धव जी महाराज पागल की तरह ब्रजभूमि में लौट रहे हैं घूम रहे हैं हां कहते मैं किसकी वंदना करूं <laughs> वंदे नंद व्रजस्त्रीण मैं नृत्सि मंत्रियों के शरण की धूल की वंदना करता हूं वंदे नंद व्रजस्त्री नाम पादरण अभीक्षण सह हे ब्रह्मा बृहस्पति का पट शिष्य ज्ञानियों का चक्र चूड़ामणि उद्योग कहता है ब्रह्मा हम जन्म चाहते हैं मोक्ष नहीं चाहते जन्म चा, जन्म चाहते हैं इसी ब्रजभूमि में अब ब्रजभूमि में भी जन्म चाहते हैं छोटे छोटे पौधे बना दो हमको कह क्यों ये छोटे छोटे पौधे बना दोगे ये फिर सिमंतनिया जब प्रेम में उठला करके मस्ती भरी चाल से बगैर संभली हुई चाल से जब चलेंगी इनके चरण की झूल जब उड़ेगी तो मेरे मस्तित्व पर जाएगी कथार्थ हो जाऊंगा आसाम हो चरण रे मृसा माम वृंदावरी किमपि गुरु मन तो सधीराम अब आज का प्रसिद्ध यही विश्वास करेगा कल की कथा नहीं श्री राम जय राम जय जय राम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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय <laughs> जय राम, राम, राम। उद्धव जी महाराज ब्रजधाम से लौट आए इसी वृंदावन से लौट आए उद्धव जी महाराज को बड़ी बड़ी भेंट सामग्रियां मिली थी मैया ने दिया बाबा ने दिया श्रीजामा ने दिया सखाओं ने दिया सखियों ने दिया श्री राधा रानी ने दिया उस सारी भेंट सामग्रियां जिनकी जिनकी थी उद्धव जी ने ले आकर के को सर्पसमर्पण कर दिया लेकिन भगवान कृष्ण को देने की इनकी हिम्मत नहीं हुई वासुदेवाय रामाय राज्ञे चोपा चोपा यान्यदार उपाय नानी? वासुदेवाय रागी अदा कृष्ण को जो, जो। सी उद्धव जानते हैं कि कृष्ण को अगर भेंट सामग्री दे दूंगा गंगा यमुना की धारा बह जाएगी